ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं केवल आत्मविज्ञान ही निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थानात्मक मोक्ष का साधन है इसको बताने के लिए आयत्रे उपनिषद का आरंभ है ये प्रारंभ में भगवान भाष्यकर बता चुके हैं समुच्चयवादी का कहना है कि सविशेष आत्मा जो हिरण्यगर्भ गर्भ है यही परम तत्व है इससे अतिरिक्त कोई निर्विशेष ब्रह्म रूप परम तत्व ही नहीं और उस सविशेष हिरण्यगर्भ रूप से अवस्थान का नाम ही है मोक्ष उसका साधन है उपासना समुचित कर्म और वह उपासना समुचित कर्म पूर्व में मंत्र ब्राह्मण तथा आरण्य भाग के द्वारा बताया गया है तो उपनिषद में, उपनिषद आरंभ में आनर्थकीय की आशंका समुच्चयवादी में जो की जाती है उसका समाधान तीन प्रकार से कर चुके हैं समुच्चयवादी और ये बता चुके हैं कि आत्मविद्या कर्मी निष्ठा ही है सन्यासी निष्ठा नहीं कर्मी निष्ठा का मतलब कर्म कर्मी अधिकारी ही है ये नहीं कहा जा सकता कि सन्यासी अधिकारी का और कर्म संबंधिनी ही है यह जो सिद्धांत स्थापित हुआ हिरण्य गर्भवादियों का इसका निराकरण करते हुए भाषकर भगवान ने पहले सूत्र रूप से ये कहा कि न परमार्थ विज्ञाने फलादर्शने क्रिया अनुपत्ति तो कर्म ही आत्मविद्या होगी सन्यासी निष्ठा नहीं होगी और कर्म संबंधिनी ही होगी ऐसा जो आप लोगों का कहना है यह कहना न नने उचित नहीं है क्यों उचित नहीं है ये जो हेतु की जिज्ञासा करेंगे समुच्चयवादी उनकी वो जिज्ञासा शांत करने के लिए सूत्र रूप से हेतु बताया गया फलाद परमार्थ विज्ञाने फलादर्शने क्रिया अनुपत्ति और ये जो सूत्र रूप से हेतु बोधक वाक्य है इसकी अवतरण टीका है उसे पहले देखिए एवं ही कर्मीनिष्ठा विद्या सिद्धांती सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि एवं ही यानी वक्षवान दो प्रकार को स्वीकार करेंगे दो में से किसी एक को तभी कर्मी अधिकारी को आत्मविद्या को कहा जा सकता है कर्मनिष्ठा आत्मविद्या होगी तो कहा वो प्रकार कौन है दो तो? तो दो प्रकार बताते हैं कि यदि विदुषोपी कर्मानुष्ठान सिया तो यदि विदुषोपी अने ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करने वाला जो है उसे विद्वान शब्द से लेना उसका सृष्टि का एक है विद्वत शब्द का विदुष अने आत्मज्ञानी न ये भी दूसरा शब्द का अर्थ निकलेगा तो ब्रह्मात्म एकत्व एक ज्ञानीनोपी कर्मानुष्ठान तो ब्रह्मात्म एकत्व अनुभविता का भी कर्म अनुष्ठे होगा कर्मानुष्ठान शास्त्र बताएगा ब्रह्मात्म एक तो ज्ञानी के लिए भी अनुष्ठे कर्म बताएगा तो कहते हैं कर्म का अनुष्ठान करने में प्रवृत्ति के प्रयोजक होते हैं दो या तो अनुष्ठेय साधन से जन्य फलार्थिता जिस साधन के अनुष्ठान में प्रवृत्ति हो रही है उस साधन से जन्य फल की इच्छा हो प्राप्त करने की तो फिर वो उस फल का प्रापक जो साधन है उसे समझेगा कि ये मेरा कर्तव्य है और उसमें प्रवृत्त हो पाएगा तो एक प्रयोजक हुआ जिस कर्म का अनुष्ठेयत्व तो ज्ञानी को दिखाना है ज्ञानी में पहले उस कर्म से होने वाले फल की इच्छा दिखानी पड़ेगी तो जिसे कर्म फल की इच्छा है वह आत्मज्ञ होगा क्या आत्मज्ञ का तो गीता के द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ नाम से आत्मज्ञ को कहा गया है और पहला पहला लक्षण बताया गया प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान तो सारे के सारे मनोगत काम यानी इच्छाएं उनका प्रहण होता है यानी समूल निवृत्ति होती है इच्छा के कारण सहित तो संपूर्ण इच्छाएं मुक्ति की भी इच्छा जिसकी निवृत्त हो गई वह ब्रह्म स्थित प्रज्ञ है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होते ही समूल अध्यास निवृत्त होगा तो अपने आप को समझेगा कि मैं तो नित्य मुक्त ब्रह्म ही हूं ब्रह्म, का, ब्रह्म तो कभी बद्ध था ही नहीं वह जो नित्य मुक्त ब्रह्म है वो मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला उस नित्य मुक्त ब्रह्म में मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहेगी मोक्ष की भी इच्छा नहीं तो फिर लौकिक दूसरी इच्छाए क्या रहेगी तो नित्य मुक्त ब्रह्म मैं हूं ऐसी अनुभूति स्वयं के विषय में जिसको हो रही है उसमें कौन सी फलार्थिता रहेगी इस फल को चाहेगा तो इसलिए फलार्थिता प्रयुक्त कर्म अनुष्ठे उसका नहीं होगा तो दो प्रकार पहले बताते हैं कि यदि विदुषोपी कर्म अनुष्ठान सदपि वो जो अनुष्ठेय जो कर्म है प्रयोजनार्थतया व्यात काम्य ये एक प्रकार बताए यहां तक काम्य यीव तक ई शब्द दृष्टांत के लिए है यथा अर्थ निकलेगा उसका तो यथा काम्य कर्मणि तो काम्य जो कर्म है उसमें प्रवृत्ति होती है उस कर्म के फल की इच्छा से अज्ञानी की काम में कर्म करने में प्रवृत्त कौन होगा अज्ञानी और किस लिए करेगा तो उस अनुष्ठ जिस कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो रहा है उस कर्म का फल प्राप्त करने के लिए तो फल विषयनी इच्छा उसे अनुष्ठान में प्रवृत्त कर रही है ये हुआ प्रयोजनार्थी तया अनुष्ठानम कर्मानुष्ठान स्यात् एक पक्ष इसके लिए उदाहरण हुआ काम्य कर्म के तरह और दूसरा प्रयोजन की इच्छा न होने पर भी कर्म का अनुष्ठान हो सकता है जैसे नित्य कर्म का मीमांसक में एक बड़े प्रसिद्ध मीमांसक हुए प्रभाकर जी उनका मत है कि नित्य कर्म के अनुष्ठान का कोई फल नहीं होता लेकिन शास्त्र कह रहा है नित्य कर्म करो इसलिए शास्त्र के विधान के कारण बिना नित्य कर्म के फल की आकांक्षा के भी नित्य कर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति होती है ना ऐसे आत्मज्ञ को जैसे अज्ञानी को नित्य कर्म के फल की इच्छा नहीं है क्योंकि उसका कोई फल ही नहीं होता जो है ही नहीं उसको प्राप्त करने की क्या इच्छा होगी तो, तो भी अज्ञानी की प्रवृत्ति शास्त्र का विधान होने से नित्य कर्म करने में होती है वो फलार्थिता के बिना प्रवृत्ति हुई ऐसे आत्मज्ञ में किसी भी कर्म का फलार्थित्व न होने पर भी अज्ञानी की नित्य कर्म में शास्त्र विधान सामर्थ्य जैसे प्रवृत्ति हो रही है ऐसे ज्ञानी की भी यावत जीवम अग्निहोत्र जुहोती इत्यादि शास्त्र विधान को देखते हुए कर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी ये दूसरा प्रकार हुआ उसे कह रहे हैं कि नियोग बलात् प्रभाकर मत इव नित्य कर्मणि तो प्रभाकर मते इव, तो यहां पर भी इव है दृष्टांत के लिए तो यह था प्रभाकर मते नित्य कर्मणि प्रवृत्ति नियोग बला ऐसा लगाना तथा आत्मज्ञस प्रयोजनाभावी प्रवृत्ति कर्मणि नित्य कर्मवत नियोगला ऐसा ये दूसरा प्रकार हो जाएगा तो इन दो प्रकार में से कोई एक प्रकार सिद्ध हो तब तो आत्मज्ञानी का कर्म अनुष्ठे होगा और आत्मविद्या को कर्मी निष्ठा कहा जा सकता है ये सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को कहा तो पूर्व पक्षी यदि प्रथम प्रकार अपनाना चाहेगा प्रथम प्रकार दिखा करके आत्मविद्या को कर्मनिष्ठ सिद्ध करना चाहेंगे पूर्व पक्षी तो उसका निषेध करते हुए कह रहे हैं कि तत्र इत्याह। इत्यानि प्रथम प्रकार आत्मज्ञ में हो नहीं सकता प्रथम प्रकार है फलार्थी फलार्थीतया कर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति यह प्रथम प्रकार आत्मज्ञ में संभव नहीं है यह नाद्य का है इसे दिखाने के लिए ये लिखा कि परमार्थ विज्ञानी फलादर्शन क्रिया अनुपत्ति <coughs> तो जब परमार्थ विज्ञान होगा का मतलब ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति होगी उससे समूल अध्यास का प्रहण होगा स्थित प्रज्ञ बना अध्यास निवृत्त होते ही स्थित प्रज्ञ होता है मय के रूप में बुद्धि स्थित हो जाती है प्रज्ञा यानी बुद्धि अपने पारमार्थिक स्वरूप में तो स्थित प्रज्ञा यानि अहम वृत्ति निर्विशेषे ब्रह्मणी यश असोस्तित प्रज्ञ यानी ब्रह्मनिष्ठ तो जो ब्रह्मनिष्ठ है वो कब होता है परमार्थ विज्ञान होने पर और स्थित प्रज्ञ में फल की कामना नहीं होती है इसलिए कहते हैं फलादर्शने तो फलादर्शने का मतलब वह अपना किसी भी कर्म विशेष से शास्त्र के द्वारा विहित कर्म विशेष से कोई भी प्राप्तव्य फल अवशिष्ट रहा हो ऐसा नहीं देखता है ऐसा उसे ज्ञान नहीं रह, होता तो पहले तो जाना फिर इच्छेती होता है तो इष्टत्व रूपे किसी न किसी फल विशेष को समझे तब तो उसे प्राप्त करने की इच्छा होगी और वह इच्छा उसके साधन में प्रवृत्त करेगी तो आत्मज्ञ को तो सर्वत्र आत्मा से अतिरिक्त अध्यस्त वस्तु ही नहीं होती है, यानी स्वयं के वास्तविक स्वरूप से अलग स्वतंत्र सत्ता रखने वाली कोई भी प्रयोजनभूत वस्तु आत्मज्ञ को प्रतीत नहीं होती पूरा संसार अपने स्वरूप में रज्जू में अध्यारोपित सर्प के तरह दे, देखता है स्वस्वरूप में आत्मज्ञ अध्यस्त देखता है और उस अध्यस्त संसार की और संसारातपाती प्रत्येक कर्मफल की आत्मा को छोड़कर के स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो जो है ही नहीं उसे प्राप्त करने का नहीं देख रहा है स्वतंत्र सत्ता वाला तो उसे प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होगी इच्छा न होने से फलार्थिता पूर्वक होने वाली जो हो कर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति है वह संपन्न नहीं हो पाएगी इसलिए कहा क्रिया अनुपत्ति मूल में क्रिया यानी कर्म उसकी अनुपपत्ति होगी ये कहा जाता है न कि प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते तो मंद बुद्धि व्यक्ति भी बिना फल के कहीं प्रवृत्त नहीं होता तो आत्मज्ञ जैसा बुद्धिमान व्यक्ति क्यों निष्प्रयोजन अनुष्ठान में प्रवृत्त होगा बिना फल की छाके के प्रवृत्त नहीं हो पाएगा तो ये यहां पर कहा कि परमार्थ विज्ञाने फलादर्शने क्रियानुपपत्ते अब ये जो सूत्रात्मक हेतु है परमार्थ विज्ञाने फलादर्शने क्रियानुपपत्ते इस सूत्रात्मक हेतु की व्याख्या की जा रही है उसके लिए पहले सूत्र में जो शुरू वाली शुरू वाला एक वाक्य है न न मात्र यानी निषेधार्थक है लेकिन न का अर्थभूत जो निषेध है उसका विषय नहीं बताया न उस निषेध निषेध के विषय को कहा जाता है निषेध अर्थ और उस निषेध्य अर्थ को अर्थ का अध्याय करके दिखाते हुए इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं न परमार्थ विज्ञाने फलादर्श क्रियानुपपत्ते क्रियानुपत्ति जो सूत्र वाक्य है इसकी व्याख्या हो रही है निषेध के विषय का अध्याय करते हुए इसे टीकाकार कह रहे हैं कि संग्रह वाक्यम वी विवृण्वन अध्याहार निषेध्यध्याह पूर्वक नये वृणोती यद इदिना तो संग्रह संग्रहवाक्यम सूत्र सूत्रवाक्यम वो सूत्र वाक्य है न परमार्थ परमाज्ञाने फलादर्शन क्रियानुपपत्ति इस सूत्र वाक्य का विवरण करते हैं यानी व्याख्यान करते हैं व्याख्यान करने के लिए क्या पद्धति अपना रहे हैं तो कहते हैं वी विवृणवन निषेध अध्याहार पूर्वकम नये वी विवृणती पहले नये के अर्थ का व्याख्यान करते हैं नए अर्थ को स्पष्ट करते हैं नए अर्थ को स्पष्ट करने के लिए नय का अर्थ है निषेध उसका विषय कोई ना कोई दिखाना पड़ेगा तो वो निषेध्य नए के अर्थभूत निषेध के विषय को कहा गया निषेध और उसका अध्याहार करते हुए अध्याहार पूर्वकम नयर्थम विवृणती यद उत्तम इत्यादि से तो निषेध होगा पूर्व पक्षी ने तीन नंबर पृष्ठ से लेकर के आठ नंबर पृष्ठ के प्रथम पंक्ति के पूर्वार्ध तक जो बताया अपना मत वह पूर्व पक्षी का मत वो नि है न का अर्थभूत जो निषेध उसका विषय है पूर्व पक्ष के द्वारा सिद्ध किया हुआ मत उसका अनुवाद कर रहे हैं कि यद उतम कर्मिण एवं आत्मज्ञानम कर्म संबंधी च इत्यादि तो तत्शब्द से वो निषेध का परामर्श होगा क्योंकि यद तदोर नित्य संबंध होता है ना तो यथ शब्द से पूर्व पक्षी के मत को लिया गया है उसी को तत्शब्द बताएगा और वो हो जाएगा निषेध तो पूर्व पक्षी का क्या मत है कि कर्मिण एवं आत्मज्ञानम तो आत्मविद्या कर्मी निष्ठा होने से जो कर्माधिकारी है कर्मी है उसी को आत्मज्ञान होगा और वह आत्मज्ञान कर्म संबंधी होगा कर्मी निष्ठा है आत्म विद्या और कर्म संबंधी नहीं है इति यदम ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा है तन्न उसका यह कहना उचित नहीं है यह न का अर्थ बता यहां तक आत्मविद्या को कर्मनिष्ठ तथा कर्म संबंधीनी मानना उचित नहीं है ये न क अर्थ निकला अब परमार्थ विज्ञाने फलादर्शने क्रियानुपपत्ते अनुपत्ति ये जो हेतुवाक्य हैं, इसका विवरण शुरू करते हैं तो टीकाकार कर्म संबंधी इसमें कर्म संबंधी आत्मविद्या को माना गया न तो कर्म संबंधी का अर्थ स्पष्ट करते हैं कर्मांधी उक्तादि आश्रय इत्यर्थ तो कर्मांग जो उक्त आदि पदार्थ है कर्मांग यानी कर्म के साधन कर्मशेष से कर्मांग कर्म साधन ये पर्यावचक शब्द है वो कौन है तो उक्तारी पदार्थ अरूक्त का मतलब बृहति सस्त्र नामक शस्त्र विशेष उक्त कहलाता है और वह वो, वो कर्मांग है आश्रय जिसका यानी कर्मांग अवबद्ध उपासना कर्मांग उक्तादि आश्रयम शब्द का अर्थ निकलेगा कर्मांग अवबद्ध उपासना कर्मांग संबंधिनी उपासना वो हो गई कर्म संबंधी उपासना अब परमार्थ विज्ञाने इत्यादि का व्याख्यान भाष्य है परम ही इत्यादि इसकी अवतरण टीका है परमार्थ, वी परम तो परमार्थ विज्ञाने इत्यादि वाक्य का जो परमार्थ विज्ञान ये अंश है इसकी व्याख्या पहले करते हैं परमार्थ विज्ञान पद की व्याख्या कर रहे हैं पहले परमार्थ पदार्थ बताया जा रहा है परमार्थ पदार्थ है निर्विशेष ब्रह्म उसी को परमार्थ कहा जाता है और उस ब्रह्म में कुछ भी अप्राप्तव्य नहीं है सब कुछ उसको प्राप्त है किसी को प्राप्त करने की इच्छा है ही नहीं निरति से आनंद स्वरूप है ना निर्विशेष ब्रह्मा और निरति से आनंद स्वरूप का एक एक अंश है बाकी विषय सुख मानुष आनंद से लेकर के उत्तरोत्तर शतगुण अधिक हिरण्यगर्भ पर्यंत के आनंद यानि सुख विशेष वह तो आत्मज्ञ को मय के रूप में स्पुरित होने वाले निरतिश आनंद के छोटे-छोटे अंश मात्र है तो जिसके पास खरबों हैं, उसे पांच रुपया प्राप्त करने के लिए कहीं काम करने के लिए जाने की इच्छा होगी क्या नहीं होगी ऐसे ही जो निरति से आनंद स्वरूप है जिस आनंद के सामने बाकी सब आनंद जो है अल्प अंश मात्र है वह आनंद प्रतीक्षण जो मैं के रूप में अनुभव कर रहा है उसे छोटे छोटे आनंद विषयनी आकांक्षा नहीं रहेगी वो सब प्राप्त है आनंद इसलिए आपत तो काम कहा जाएगा एक खजाना मिल गया आनंद का तो सारा उसमें आ गया तो ये कह रहे हैं कि परम ही कामम और सर्व संसार दोष वर्जितम दो ही कामनाएं दिखती हैं और उन दो कामनाओं के विषय भूत जो पदार्थ हैं, उन्हें प्राप्त करने का साधन भूत जो कर्म है उसमें प्रवृत्ति हो सकती है वो दो हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति इष्ट है सुख अनिष्ट है दुख तो सुख प्राप्त करने के लिए और दुख हटाने के लिए ही संसार के प्राणी मात्र की प्रवृत्ति है और ब्रह्मज्ञ में ये इष्ट जो वस्तु है सुख उसका स्वरूप ही होने से उसे नित्य प्राप्त है इसलिए इष्ट प्राप्ति की कामना नहीं रहेगी और ब्रह्मज्ञ में अनिष्ट यानी दुख उसका स्पर्श भी नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा तो दुख का हेतु जो द्वैत दर्शन है पाप है द्वैत दर्शन होता है पाप से प्रतिकूल दर्शन तो वह तो अपाप विधम है ना अश्नावीरम अपाप विधम तो पाप से रहित है उसमें कोई भी दोष है ही नहीं जिस दोष के कारण उसमें अनिष्ट जो दुख है वह प्राप्त हो वो सारे अनिष्ट रूप दुख से रहित है असंग होने से इसे आगे कह रहे हैं कि आप परम ही कामम सर्व संसार दोष वर्जितम तो सारे सांसारिक दोषों से रहित है तो उसके कारण उसे दुख होगा ही नहीं दुख रहित है तो दुख को हटाने के लिए भी जिसके पास दुख होगा उसकी न प्रवृत्ति होगी उसके साधन में दुख को हटाने के हटाने वाले साधन में तो ब्रह्म में तो दुख ही नहीं सर्वदा दुख से रहित जो ब्रह्म है वह मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला ज्ञानी उसकी भी प्रवृत्ति दुख को हटाने के लिए नहीं होगी और सुख प्रापक साधन में भी नहीं होगी क्योंकि वह आप काम है का मतलब सब इष्ट पदार्थ यानी इष्ट है सुख और उनका सागर उसे उपलब्ध है सुख सागर उपलब्ध है आपकाम शब्द से बताया गया सुख प्राप्त है उसको और दुख उसके पास है ही नहीं तो दुख को हटाने के लिए भी प्रवृत्ति नहीं होगी ऐसा जो ब्रह्म है ये ब्रह्म के दो विशेषण हुए आप सर्व संसार दोष वर्जितम और दोष शब्द का प्रयोग करके ये बताया जा रहा है कि राग द्वेश दोषों से होने वाली जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति भी नहीं हो पाएगी क्योंकि राग द्वेशादि दोषों का भी ब्रह्म में अभाव है तो सर्व संसार दोष वर्जितम ब्रह्म ऐसा ब्रह्म है आप तो काम है सर्वसंसार दोष वर्जित है और वह ब्रह्म कोई मेरे से भिन्न नहीं है अपितु अहम् अस्मि अस्मी काम सर्व संसार दोष वर्जित ब्रह्म मैं इति आत्मत्वेन विज्ञाने इस ब्रह्म को मैं के रूप में अनुभव करने पर ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव होने पर अनुभवीता ब्रह्म का ब्रह्म को आत्मरूप से समझ रहा है जो वह अभी तक जितने भी संचित कर्म हैं, अनुष्ठित कर्म हैं, अनादि संसार में असंख्य जन्मों से उन कर्मों के साथ भी अपना संबंध नहीं देखता वो सारे कर्म अपूर्व के रूप में धर्मा धर्म के रूप में सूक्ष्म रूप धारण करके रहते कहा पर है कर्म का आश्रय कौन है, है? अंतकरण और ब्रह्म के अपने आप को अंतकरण रूप नहीं समझता अंतकरण के साथ तादात में ब्रह्मज्ञ का नहीं असंग समझता है तो जो अंतकरण को अपना स्वरूप समझेगा अंतकरण में तादात्म्य मान करके तो अंतकरण आश्रित धर्मों को भी अपने धर्म समझेगा वह कृत कर्म के साथ संबंध अपना समझेगा और आत्मज्ञ तो ये अंतकरण से असंस्लिष्ट होने से अंतकरण निष्ठ पूर्वकृत कर्मों को ये मेरे धर्म है मेरे हैं ऐसा अनुभव करेगा ही नहीं तो ये कहते हैं कि कृते न आत्मनो अपश्यत तो पूर्व किए हुए कर्म का ही अपने साथ संबंध न होने से कर्म का फल भी कहा होगा तो ये नियम होता है कर्म और कर्म फल इनमें साध्य साधन भाव है न कार्य कारण भाव है और कारण वाराणसी में हो और उसका कार्य फल हरिद्वार में नहीं होगा दोनों एक अधिकरण होने चाहिए कार्य कारण में भाव होता है समानाधिकरण पदार्थों में समानाधिकरण कहा जाता है एक आश्रय में रहने वाले पदार्थों को तो कार्य भी कारण जहां रहता है कार्य भी वही होगा तो कार्य कारण है कर्म वो रहेगा कहा अंतकरण में तो उसका फल जो है कर्म रूप कारण है वो दो प्रकार का है पुण्य और पाप धर्म अधर्म तो धर्म रूप कर्म का फल है सुख अधर्म का फल है दुख तो ये जहां धर्मा धर्म होंगे वहीं पर धर्मा धर्म के फल सुख दुख होंगे ना क्योंकि समानाधिकरण पदार्थों में ही कार्य कारण भाव होता है तो धर्माधर्म अंतकरण निष्ठ है तो सुख दुख भी अंतकरण निष्ठ होंगे अंतकरण में ही होंगे सुख भी दुख भी धर्माधर्म का फल और वो जो अंतकरण है उससे ज्ञानी अपना यत भी संबंध अनुभव नहीं करता असंग ब्रह्म में हूं ये प्रतीति जिसको हो रही है उसे धर्माधर्म तथा उनके फल का आश्रयभूत अंतकरण में हूँ ये प्रतीति नहीं होगी मैं असंग ब्रह्म हूं इस का ये अनुभव जिसको हो रहा है वह अंतकरण को अपना स्वरूप नहीं समझेगा तो अंतकरणस्त सुख दुख भी उसको अपने सुख दुख प्रतीत नहीं होंगे इस अभिप्राय से लिखा कि प्रयोजनम आत्मनो अपश्यत तो कृत न पूर्वानुष्ठित कर्म से आत्मन प्रयोजनम अपश्यत और कर्तव्य वा तो कर्तव्य कहा जाता है अभी जिसका अनुष्ठान नहीं किया लेकिन उन कर्मों का फल चाहता है जो उसका वो कर्तव्य होगा अभी भविष्य में जिसको निष्पन्न करना है वो कर्तव्य होगा <coughs> <coughs> तो यावत जीवम अग्निहोत्रम ज्योति ये नित्य अग्निहोत्र कर्म है तो पहले नित्य कर्म करेगा जिनका फल नहीं होता लेकिन शास्त्र कह रहा है इसलिए वो करता रहेगा अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म जो नित्य कर्म है हाँ तो इसलिए प्रभाकर मत बताए कि उनके अनुसार तो फल नहीं है नित्य कर्म का कोई भी लेकिन न करने से प्रत्यवाय लगता है हाँ तो वही ये करता रहेगा ना ये करता रहेगा तो और कामना नहीं कर रहा है नित्य कर्म करता जा रहा है तो वेदांत सिद्धांत के अनुसार नित्य कर्म अंतकरण शुद्धि का हेतु बनता है उसका फल है अंतकरण की शुद्धि योगिनः कर्म कुरंती संगं त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है तो फलाकांक्षा से रहित हो करके नित्य कर्म करते हैं उसको निष्काम कर्म कहा जाता है उससे चित्त शुद्धि होती है आत्मशुद्धि का मतलब चित्त शुद्धि अशुद्ध चित्त जैसा जैसा होगा वैसे राग द्वेष आदि ये सब समाप्त होते जाएंगे उन सब साधनों का निष्काम कर्म से लेकर के निधि ध्यास पर्यंत के साधनों का अनुष्ठान करके ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो जो दोष है उनको हटाता जाएगा और कोई दोष नहीं बचा ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक उस समय ज्ञान होगा और ज्ञान से आप तक कामताएगी ये क्रम है इसलिए बहुनाम जन्मनाम अंत ज्ञानवान माम प्रपथ हैं और ये सब करते करते जो ज्ञानी हो गया है उस ज्ञानी का वर्णन चल रहा है हा? तो कृते न कर्तव्य न कर लेना ऊपर से विशेष पद कर्मना का तो कर्मना कर्म के दो प्रकार बताए कृत कर्म और कर्तव्य कर्म कृत कर्म का अनुष्ठान हो चुका है कर्तव्य का करना बाकी है तो कृते कर्मना कर्मणा कर्तव्य न प्रयोजनम आत्मनो अपश्यत तो अपना कृत कर्म से भी कोई प्रयोजन नहीं देख रहा है और कर्तव्य कर्म से भी कोई प्रयोजन प्राप्तव्य नहीं देख रहा है इसलिए क्या होगा कि फलादर्शने तो जब कर्म का कोई फल ही नहीं है तो फलार्थिता प्रयोजनार्थिता पूर्वक जो काम्य कर्म के तरह प्रवृत्ति कहोगे वह प्रवृत्ति नहीं होगी अभिप्राय से कहते हैं क्रिया नोपद्य तो क्रिया नहीं होगी फलादर्श पी इत्यादि भाष्य में दू, दूसरा जो पक्ष बताया था ना टीका में उसका निराकरण किया जा रहा है तो उससे पहले थोड़ा भाष्य टीका अंश है इसको देखिए परम इति इस प्रतीक के बाद की टीका है अर्थ प्राप्त अनर्थ निवृत्त्यर्थम व कर्म सत्त तो अर्थ यानी सुख तो सुख की प्राप्ति के लिए और अनर्थ यानी दुख उसकी निवृत्ति के लिए अज्ञानी जन लोक में कर्म करते हुए देखे गए हैं तो कर्मस्यात् न उभयम् कर्म सत् न उभय अक्तुम विशेष विशेषण्वयम यानी और सर्व संसार दोषवर्जित ये जो दो विशेषण हैं किसके ब्रह्म के ये दो विशेषण इसी चीज के लिए दिए हैं कि सुख प्राप्ति या अनर्थ की निवृत्ति दोनों भी ब्रह्म को करने नहीं है न तो, तो सुख प्राप्त करना है वो स्वयं ही सुख होने से और न तो दुख को हटाना है क्योंकि स्वतः ही दुख रहित है वो जहां दुख है ही नहीं वहां से दुख को क्या हटाया जाएगा जहा कचरा होगा वहां झाड़ू से उस कचरे को हटाया जा सकता है कचरा ही नहीं तो किसको हटाएंगे ऐसे नित्य निवृत्त है दुख ब्रह्म स्वरूप में और नित्य प्राप्त है सुख ब्रह्म का स्वरूप ही होने से इसलिए उभयम अपि न तो दोनों भी ब्रह्म में नहीं है इसे बताने के लिए यानी सुख प्राप्ति के लिए भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा दुख निवृत्ति के लिए भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा इति वक्तुम विशेषण द्वयम्। तो खाली सर्व संसार वर्जितम ऐसा कहते तब भी चल जाता दोष पद का प्रयोग क्यों किया है तो दोष पद का प्रयोजन बताते हैं कि दोष पदे न रागद्वेश प्रवृति अभाव सूचय थी तो दोष पद का प्रयोग करके ये बताया जा रहा है दोष वर्जित है ब्रह्मा का मतलब दोष शब्द का अर्थ है रागद्वेश राग रागद्वेश रूपी दोष और जिसके अंदर रागद्वेश होते हैं वह रागास्पद वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म में प्रवृत्त होता है द्वेशास्पद वस्तु को हटाने के लिए कर्म में प्रवृत्त होता है और ब्रह्म में तो दोष शब्दित राग द्वेष का स्वत ही अभाव होने से वो किसी को प्राप्त करने के लिए या किसी को हटाने के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी ये दोष शब्द के द्वारा बताया जा रहा है। आगे है टीका में ही प्राग अनुष्ठित कर्मी असंबंधे कर्म संबंधो दुरापास्त उक्तम तो कृतेन इस पद का प्रयोजन बता रहे हैं कृतेन पद का प्रयोग करके क्या बताया जा रहा है तो कहते हैं कृतेन पद का प्रयोग करके ये बताया जा रहा है कि पहले किए हुए अज्ञान अवस्था में जो कर्म है जिन्हें कृत शब्द से कहा गया है उनके साथ भी ज्ञान होने पर संबंध नहीं रहता उनसे भी असंस्लिष्ट रहता है ज्ञानी तो कर्तव्य न संबंध दुरापास्त तो ज्ञानोत्तर काल में जो कर्म कहते हो करने हैं उन कर्तव्य कर्मों के साथ यानी क्रियामान कर्मों के साथ संबंध तो दुरापास्त ज्ञानी का संबंध दूर से ही अपास्त हैं मतलब निरस्त हैं बिल्कुल होगा ही नहीं संबंध कर्तव्य कर्म का इसे बताने के लिए कृते इस पद का प्रयोग किया है कर्मणा के विशेषण के रूप में कर्मणा पद का अध्याय है अब इस प्रकार प्रथम जो प्रकार था उसका तो खंडन हुआ प्रथम पक्ष का नाद्य करके कहा था नाद्य नाद्यह परमार्थ इति अब द्वितीय है प्रभाकर मतानुसार जैसे नित्य कर्म का कोई प्रयोजन न होने पर भी शास्त्र विधान बलात् प्रवृत्ति होती है नित्य कर्मानुष्ठान में ऐसे ब्रह्मज्ञ को भी किसी प्रयोजन की इच्छा न होने पर भी सुख को प्राप्त करने की दुख को हटाने की इच्छा न होने पर भी शास्त्र कह रहा है या वत जीवम अग्निहोत्र जो इत्यादि तो उस शास्त्र विधान बलात् तो ज्ञानी का भी कर्म अनुष्ठेय होगा कर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति होगी नियोग बलात् तो शास्त्र नियुक्त तो कर रहा है जो भी जी रहा है मनुष्य उसे विकलांग को छोड़ करके तो कर्म इति संबंधी हो गया अब द्वितीय शंकते ये पहले ये देखिये फलादर्श नेपि इसका अवतरण है टीका में कि द्वितीय शंकते इति तो जो द्वितीय विकल्प है उसकी शंका पूर्व करते हैं इति फलादर्शने तो फले भले ही ब्रह्म में ब्रह्मज्ञान होने पर सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति रूप फल नहीं देखा जा रहा है और तद इच्छा भी नहीं हो रही है तो भी यावत् जीवम अग्निहोत्रम ज्योति जी इत्यादि शास्त्र विधान सामर्थ्यात् नियुक्त का अर्थ हो जाएगा शास्त्र का शास्त्र के द्वारा वो नियोज्य है शास्त्र उसे जीवन पर्यंत तो कर्म करने के लिए कह रहा है इसलिए करोति यानी प्रयोजनाभावे भी कर्म करोति कर्म करिएगा ज्ञानी इस प्रकार की शंका यदि करते हैं पूर्व पक्षी जैसे नित्य कर्म है कोई प्रयोजन न होने पर भी किया जाता है शास्त्र विधान है इसलिए तो न इत्यादि से उसका किया जा रहा है समाधान तो न इत्यादि की अवतरण टीका है इसे देखिए फलादर्शन पी के बाद में तो ममेदम इति बोद्वा ही नियोगस्य विषयो नियोज्य नियोज्य कहा जाता है नियोग के विषय को नियोज्य कहते हैं और नियोग का विषय कौन बनेगा नियोज्य जिसको ये ज्ञान है कि मम इदम कर्तव्य ये मेरा कर्तव्य है ऐसा बोधा यानि निश्चयवान ये मेरा कर्तव्य है इस प्रकार का निश्चय जिस का है वह नियोज्य होगा यानी शास्त्र से नियुक्त किया जाएगा कर्म विशेष में प्रवृत्त किया जाएगा नियोज्य प्रयोज्य पर्यावाचक है नियोग के विषय तो कार्ये फलार्थिनो नच आत्मनो असंगीत्व नमनोसनो मम इति इदी भवति तो कार्ये यानी कर्मणि कर्तव्य कर्म में ज्ञान किसको होगा कते तज्जन्यफलाथिन तो कर्तव्य कर्म से को तत शब्द से लेना तो तत्जन्य कर्तव्य कर्म से उत्पन्न होने वाला जो फल वो हो गया तजन्य फल और उसकी इच्छा है जिसको उसे कहा जाएगा तजन्य फलार्थी तो कर्तव्य कर्म से जन्य फल की कामना करने वाला जो होगा उसी को उस फल का साधन जो कर्म है उसमें ये कर्तव्य कर्म मेरा कर्तव्य है ऐसा बुद्धि होगी इति उसी को ये कर्तव्य तो बुद्धि होगी न च आत्मनो असंगत्विमेदम बुद्धिर्भवती स्वयं का असंग ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव हो रहा है जिसे उसे ये कर्म मेरा कर्तव्य है ऐसी ममतास्पद बुद्धि नहीं होगी ममतास्पद विषय बुद्धि नहीं होगी यानी कोई उसका ममतास्पद नहीं रहेगा वो निर्मम हो जाएगा निराहंकार हो जाएगा ममता अहंता ममता उसकी समाप्त होगी न अस ज्ञान से अतो न तस्य नियुक्त तत्वम इसलिए वह नियोक्त नियोज्य नहीं होगा अतो न तस्य नियुक्त इत्याह तयुक्तत्व इत्या अविषर्शनादी आत्मदर्शना है कि ना नियोग अविषय आत्मदर्शनाथ तो नियोग का विषय नहीं है जो आत्मस्वरूप कार्यक्रम संगात में आत्मा विमान करके अपने आप को कर्ता भुगता अनुभव जो कर रहा है वह तो नियोग का विषय कहलाएगा और असंग ब्रह्म मैं हूं वो जो परमार्थ स्वरूप है वह नियोग का विषय नहीं नियोग यानी विधान शास्त्र का विधान उसका विधि का विषय नहीं है तो विधे नहीं होगा तो नियोग अविषय का मतलब अविधेय है वो नियोग का अविषय जो आत्मदर्शन आत्मा और उसका ज्ञान उसका मैं के रूप में ज्ञान हो रहा है इसलिए क्या होगा कि इोग योगं अनिष्टच आत्मन प्रयोजन पश्य तदुपयाथी यो नियोगस्य विषयो दृष्टो लोके तो जो ये देखता है कि ये मेरा सुख इष्ट यानी सुख विशेष प्राप्त है और दुख विशेष निराकर्तव्य है तो इष्ट यानी इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट वियोग यानि दुख की निवृत्ति करनी है ऐसा जो देख रहा है अपना प्रयोजन वह तद उपायार्थी सुख प्राप्ति का उपाय दुख निवृत्ति के उपाय को चाहने वाला जो होगा वह नियोग यानि विधि का विषय बनता है विधि का अधिकारी बनेगा नियोज्य होगा विषयो दृष्ट लोके और ऐसा ये नहीं है न तू तद विपरीत नियोग अविषय ब्रह्मात्म दर्शी तो तद विपरीत हुआ न सुख प्राप्ति की इच्छा है न दुख निवृत्ति की इच्छा है ऐसा जो आत्मज्ञ है आ, वह नियोग का विषय नहीं बनेगा ये इस प्रकार यहां तक यहा चर्चा हम लोग कर चुके हैं इसकी थोड़ी टीका है लेकिन ये देखेंगे हम लोग कल अवतरण टीका है आगे वाले भाष्य की ओम में मनसी प्रतिष्ठिता मनोमे